तत्व चिंतामढ़ी ईश्वर साक्षात्कार के लिए नाम जप सर्वोपरि साधन है मेरा अनुभव कुछ मित्रों ने मुझे इस विषय में अपना अनुभव कहने के लिए अनुरोध किया है परंतु जबकि मैंने भगवान नाम का विशेष संख्या में जप ही नहीं किया तब मैं अपना अनुभव क्या कहूँ भगवत कृपा से जो कुछ यथ नाम स्मरण मुझसे हो सका है उसका महात्म पूर्णतया कह पाना मेरे लिए कठिन है नाम का अभ्यास मैं लड़कपन से ही करने लगा था जिसने सनह सनह मेरे मन की विषय वासना कम होती गई और पापों से हटने में मुझे बड़ी सहायता मिली काम क्रोधादि अवगुण कम होते गए अंतकरण में शांति का विकास हुआ कभी कभी नेत्रबंद करने से भगवान श्री रामचंद्र जी का अच्छा ध्यान भी होने लगा सांसारिक स्फुर्णा बहुत कम हो गई भोगों में वैराग्य हो गया उस समय मुझे वनवास या एकांत स्थान का रहन सहन अनुकूल प्रतीत होता था इस प्रकार अभ्यास होते होते एक दिन स्वप्न में श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन हुए और उनसे बातचीत भी हुई श्री रामचंद्र जी ने वर मांगने के लिए मुझसे बहुत कुछ कहा पर मेरी इच्छा मांगने की नहीं हुई अंत में बहुत आग्रह करने पर भी मैंने इसके सिवा और कुछ नहीं मांगा कि आपसे मेरा वियोग कभी ना हो यह सब नाम का ही फल था इसके बाद नाम जब से मुझे और भी अधिक लाभ हुआ जिसकी महिमा वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ हाँ इतना अवश्य कह सकता हूँ कि नाम जब से मुझे जितना लाभ हुआ है उतना श्री भग मत भगवत गीता के अभ्यास को छोड़कर अन्य किसी भी साधन से नहीं हुआ जब जब मुझे साधन से च्युत करने वाले भारी विघ्न प्राप्त हुआ करते थे तब तब मैं प्रेम पूर्वक भावना सहित नाम जप करता था और उसी के प्रभाव से मैं उन विघ्नों से छुटकारा पाता था अतएव मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि साधन पथ के विघ्नों को नष्ट करने और मन में होने वाली सांसारिक स्फुर्णाओं का नाश करने के लिए स्वरूप चिंतन सहित प्रेम पूर्वक भगवन नाम जप करने के समान दूसरा कोई साधन नहीं है जबकि साधारण संख्या में भगवान नाम का जप करने से ही मुझे इतनी परम शांति इतना अपार आनंद और इतना अनुपम लाभ हुआ है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता तब जो पुरुष भगवान नाम का निष्काम भाव से ध्यान सहित नित्य निरंतर जप करते हैं उनके आनंद की महिमा तो कौन कह सकता है